ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्म के बिखरे मोती किसी समय साधना के दौरान हम अस्थिरता का अनुभव करते हैं तब हमें परमात्मा तक उन्नीत होकर स्वयं को संतुलित करने का प्रयत्न करना चाहिए बुध के रूप में हमारे लिए सागर भगवान जिससे हम उत्पन्न हुए हैं के साथ निरंतर सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होता है हमारे जीवन का उद्देश्य उसे प्राप्त करना है जो परिवर्तित नहीं होता इन सभी परिवर्तनों के बीच हमें एक स्थिर आंतरिक जीवन व्यतीत करना चाहिए बुधबुद्धे को सागर के साथ अपना संपर्क खोज निकालना चाहिए यह अनेकता में एकता की अचेतन में वास्तविक चेतना की जड़ में चैतन्य की खोज है हमें अपने भीतर और बाहर संतुलन खोजना चाहिए सिर चकराने पर सारा संसार घूमता दिखाई देता है यदि मेरे भीतर शांति हो तो बाहर अशांति होते हुए भी मेरी शांति प्रभावित नहीं होती और मैं बाहर कुछ शांति हो तो बाहर अशांति होते हुए भी मेरी शांति प्रभावित नहीं होती और मैं बाहर कुछ शांति स्थापित करने में समर्थ भी हो सकता हूँ इसका अर्थ यह नहीं कि हम आत्म केंद्रित हो जाए यदि कोई कष्ट पाता है तो मुझे उससे क्या ऐसा ना सोचो हमें सदा सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहिए कुछ सेवा करनी चाहिए हम सदा अपनी सीमित क्षमताओं से भी अपने अल्प प्रयासों से भी कुछ कर सकते हैं दूसरों के कल्याण के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं लेकिन हमें अपना आंतरिक संतुलन नहीं खोना चाहिए हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन में उच्चतर स्तर पर आध्यात्मिक सामंजस्य होना चाहिए हमें सगुण ईश्वर और निर्गुण अनंत परमात्मा के बीच की कड़ी खोजने का प्रयत्न करना चाहिए और उसे अपने भीतर ही पाने का प्रयास करना चाहिए हमारी समस्या यह है कि हम कर्म करना नहीं जानते सही मनोभाव से किया गया सही कर्म हमारा शारीरिक बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करता है भक्त भगवान के यंत्र के रूप में भगवान के लिए कर्म करता है कर्म को कभी भी अपने आप में लक्ष्य नहीं बनने देना चाहिए भगवत उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कर्म करना चाहिए यही भगवान की सच्ची उपासना है परमात्मा के साथ तादात्म बनाए रखने से हम एक नया घटक जोड़ देते हैं जो हमारे कर्म को आध्यात्मिक साधना में परिणित कर देता है तथा जिससे हमें आंतरिक स्वातंत्र तथा अपने आप पर प्रभुत्व प्राप्त होता है तब ईश्वरीय शक्ति हमें संबल और सहायता प्रदान करती है अब हम जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करने तथा उन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होते हैं जागृत अवस्था में सदैव पवित्र चिंतन करने पर कुछ समय बाद वे स्वप्न में भी आने लगते हैं अवस्था को नियंत्रित करो सपनों की अधिक चिंता न करो आत्मा की तेजस्विता को उच्च स्तर पर अभिव्यक्त करो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होने पर हम भगवान की शक्ति के अधीन हो जाते हैं तब ईश्वरीय शक्ति हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करती है सुसुप्त में हम व्यापक चेतना विराट आत्मा के संपर्क में आते हैं हमारी आत्मा तब विराट व्यापक विश्वजनीन शक्तियों के संपर्क में आते हैं जिससे हम में ताजगी आती है आंतरिक जड़ता समाप्त होती है हमें ऊर्जा प्रकाशित होती है और हम शरीर एवं मन से तरोताज़ा अनुभव करते हैं जब तक यह संपर्क बना रहता है तब तक आयु का कोई महत्व नहीं रहता लेकिन हमें अपनी सत्ता की आंतरिक गहराई तक पहुंचने में समर्थ होना चाहिए आत्मनिरीक्षण के लिए हमारे पास अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या है यह देखने के लिए बीच बीच में कर्म से निवृत्त होना आवश्यक है आत्मनिरीक्षण आध्यात्मिक जीवन में महत्व भूमिका निभाता है अभ्यास के द्वारा यह स्वाभाविक हो जाता है और कर्म के साथ चलता रहता है यदि हम अपने मन को जीवन की छोटी छोटी बातों के साथ इधर उधर पहने दें तो हमारे आध्यात्मिक कार्य की क्षति होगी तब हमारे ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाएगी श्री रामकृष्ण कहते थे जो नमक का हिसाब ठीक से रख सकता है वह मिश्र का भी हिसाब रख सकता है अपने कर्तव्यों को अव्यवस्थित ढंग से ना करो अच्छा ध्यान करने में समर्थ होने पर हम कर्म भी अच्छी तरह से कर सकेंगे कर्म और ध्यान परस्पर संबंधित है जीवन के सभी कार्य पूरा तथा तो मन पूरा लगातार करो हमारे लिए कोई भी कार्य न तो बहुत ऊंचा है और न ही बहुत नीचा किसी अच्छे उद्देश्य से निष्ठापूर्वक कर्म करने पर हम अपने को उन्नत महसूस करते हैं हमें महान शांति और आनंद प्राप्त होता है कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में हम ध्यान की अपेक्षा सेवा से अधिक प्रगति करते हैं यदि हम कर्म में ढीले ढीले होंगे तो ध्यान में भी ढीले ढीले हो जाएंगे प्रातःकाल ध्यान करो संध्या को प्रार्थना करो सोते समय प्रार्थना का मनोभाव रखो स्वच्छ मन से ध्यान करो छह घंटों की नींद पर्याप्त है प्रतिदिन कम से कम दो घंटे स्वाध्याय करो अपने गुरु के निर्देश का मन लगाकर पालन करो दुख और कष्ट देखने पर सक्रिय सेवा करने के बदले हम अपने हम उनके बारे में सोचते रह जाते हैं ऐसे समय हम में आत्मनियंत्रण अधिक होना चाहिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारे पास होने के ऐसे समय हमें आत्मनियंत्रण अधिक होना चाहिए स्वामी विवेकानंद कहते थे हमारे पास रोने के लिए समय नहीं है हमें कुछ करना चाहिए यही सच्ची वीरता है कठिनाइयों के बारे में सोचने सोचते मत बैठे रहो इससे बात और बिगड़ती है कठिनाई पर संतुलित रखकर शांति से विजय पाने का प्रयत्न करो अपनी चंचलता को दूर करो यथास्भव उसे नियंत्रित करो व्याधि मानसिक चांचल्य जड़ता बाधाएं हैं इन अवस्थाओं में रहने पर भी हमें अपनी साधना बंद नहीं करनी चाहिए संसार से अधिक भगवान से जुड़े रहो तुम्हें बल मिलेगा यह सर्वाधिक व्यवहारिक उपाय है हमें संतुलन आंतरिक समरसता चाहिए हमें अपने तथा संसार के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए यही दृष्टिकोण रखो तथा मृत्यु और दुखों के ऊपर उठो हम आशा रखते हैं कि कुछ दिनों बाद सूर्य पुनः चमकेगा यह झूठी आशा हमारी दुर्बलता के बदले प्राप्त छूट है जीवन के कष्ट वस्तुतः हमारे सहायक होते हैं पराजय को विजय में वर्णित करने का प्रयत्न करो संसार से चिपके रहने से हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते एक भक्त में सूर्यीर का सा होना चाहिए बल के साथ सहानुभूति और दया होना चाहिए कठोरता और निष्ठुरता सदा दुर्बलता के लक्ष्य होते हैं सच्चे बलवान व्यक्ति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं भगवान पर भरोसा रखो उनके साथ तादात्मक बनाए रखो और साथ ही जीवन की खास्यता का सामना करो और प्रभावित रहना सीखो निराशा जीवन के प्रति गलत दृष्टिकोण के कारण होती है हमें सतत संघर्षों का सामना करने उनके माध्यम से प्रगति करने और अंत में उनसे ऊपर उठने के लिए कृत निश्चय होना चाहिए इस तरह हमारी और अधिक प्रगति होती है प्रथमतः हमारा एक सही मानसिक दृष्टिकोण बौद्धिक दृष्टिभंगी होना चाहिए और बाद में उसे व्यवहारिक रूप देना हमारी समग्र सत्ता का एक अंग बनाना चाहिए समस्याओं के ऊपर उठो समस्याएँ शुभ है यदि हम उनके कारण भगवान का स्मरण करें, कठिनाइयों का सामना करो और उनके ऊपर उठो मान लो तुम किसी विचार से छुटकारा नहीं पा रहे हो ऐसे में केवल उसका विपरीत उच्चतर भाव या विचार उठाओ उस विचार का तीव्रता से ये चिंतन करो उच्च विचार द्वारा निम्न विचार को बाहर निकाल दो यह उदात्तीकरण का सही तरीका है सत्य प्राय आघातों के रूप में उपस्थित होता है आघात के बाद ज्ञान ज्ञानालोक होता है और हम भगवान से जुड़ जाते हैं अशुभ कभी कभी छद में वरदान होता है भगवत प्रेम हमें अनासक्त बनाता है वह हमें निष्क्रिय नहीं बनाता भगवान का भक्त गुलाम की तरह नहीं बल्कि स्वामी की तरह कर्म करता है असफलता के बाद तुम प्राय हताश हो जाते हो सफलता अथवा असफलता के बदले परमात्मा पर अधिक निर्भर रहना सीखो भले ही हम किसी कार्य में सफल ना हो पर यदि हमने अपना पूरा प्रयत्न किया है तो हमने आत्मा को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है हम परमात्मा के अधिक निकट पहुँचे हैं यह आध्यात्मिक स्तर पर सफलता है और इससे भौतिक असफलताओं की आवश्यकता से अधिक भरपाई हो जाती है लेकिन प्रारंभ में दृढ़ संकल्प और धैर्य प्राय आवश्यक होते हैं जीवनदायी अक्षय स्रोत निरंतर प्रवाहित हो रहा है हमें उसके साथ संयुक्त होना चाहिए जब कभी साधक रुकावट जड़ता और एकरूपता का अनुभव करे तब उसे अपने क्षुद्र आत्मा को घूल कर परम आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए जब तुम बहुत उदास हो तो रो मत परमात्मा के लिए व्याकुल हो ऐसा दिव्य असंतोष हमें परमात्मा के निकट ले जाता है जब मैं यूरोप में विशाल चर्च और गिरजे देखता हूं, तो अपने से प्रश्न करता हूं। इस देश की आध्यात्मिकता को क्या हुआ यूरोप किसी समय सन्यासियों और सन्यासिनियों से पूर्ण था उसने महान धार्मिक आंदोलनों सन्यासी संघों महान संतों को जन्म दिया था युगों से सचेत आध्यात्मिकता का क्या हुआ वह सारी ईट और रंग में बदल दी गई है विज्ञान और तकनीकी कला और राजनीति की आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने यूरोप के आध्यात्मिक भंडार का पूरी तरह अभव्यय अब किया है पिछली दो या तीन शताब्दियों से आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा की गई है सांसारिक जीवन भौतिक सुख लोगों का मुख्य उद्देश्य बन गया है आध्यात्मिकता के मूल भंडार में और कुछ जोड़ा नहीं गया है इसके फलस्वरूप यूरोप का समग्र आध्यात्मिक वातावरण नष्ट हो गया है आध्यात्मिक शक्ति के स्थान पर अन्य शक्तियाँ उठ खड़ी हुई हैं वर्तमान ध्वंस अर्थात द्वितीय विश्व महायुद्ध इसका एक परिणाम है आध्यात्मिकता की अपेक्षा उपेक्षा करने पर भारत की भी यही गति हो सकती है पूर्ण नैतिक जीवन और तीव्र आध्यात्मिक साधना के द्वारा राष्ट्र के महान आध्यात्मिक भंडार की निरंतर क्षतिपूर्ति करते रहना चाहिए असंख्य ऋषियों संतों और महात्माओं की धरोहर को बिखर कर नष्ट नहीं होने देना चाहिए प्रत्येक मानव को इस सार्वजनिक आध्यात्मिक परिवेश में अपना योगदान करना चाहिए सभी